भाषा लिखावट और गिनती हम तरह तरह, तरह की भाषाओं का पहले ही जिक्र कर चुके हैं और दिखा चुके हैं कि उनका आपस में क्या नाता है आज हम यह विचार करेंगे कि लोगों ने बोलना क्यों सीखा हमें मालूम है कि जानवरों की भी कुछ बोलियां होती हैं। लोग कहते हैं कि बंदरों में थोड़ी सी मामूली चीजों के लिए शब्द या बोलियाँ मौजूद हैं। तुमने जानवरों की अजीब आवाजें भी सुनी होंगी, जो वे डर जाने पर और अपने भाई पंधों के किसी खतरे की खबर देने के लिए मुंह से निकालते हैं शायद इसी तरह आदमियों में भी भाषा की शुरुआत हुई शुरू में बहुत सीधी साधी आवाजें रही होंगी जब वे किसी चीज को देखकर डर जाते होंगे और दूसरों को उसकी खबर देना चाहते होंगे तो वे खास तरह की आवाज निकालते होंगे शायद इसके बाद मजदूरों की बोलियाँ शुरू हुई जब बहुत से आदमियों को कोई चीज खींचते या कोई भारी बोझ उठाते देखा है तुमने ऐसा मालूम होता है कि एक साथ हाँक लगाने से उन्हें कुछ सहारा मिलता है यही बोलिया पहले पहल आदमी के मुंह से निकली होगी धीरे धीरे और शब्द बनते गए होंगे जैसे पानी आग घोड़ा भालू आदि आदि पहले शायद सिर्फ नाम ही थे क्रियाएं न थी अगर कोई आदमी यह कहना चाहता होगा कि मैंने भालू देखा है तो वह एक शब्द भालू कहता होगा और बच्चों की तरह भालू की तरफ इशारा करता होगा उस वक्त लोगों में बहुत कम बातचीत होती होगी धीरे धीरे भाषा तरक्की करने लगी पहले छोटे छोटे वाक्य पैदा हुए और फिर बड़े बड़े आ गए किसी जमाने में भी शायद सभी जातियों की एक भाषा नहीं थी लेकिन कोई जमाना ऐसा जरूर था जब बहुत सी तरह तरह की भाषाएं नहीं थी मैं तुमसे तो कह चुका हूँ कि तब थोड़ी सी भाषाएं थी मगर बाद में उन्हीं में से हर एक की कई कई शाखाएं पैदा हो गयी सभ्यता शुरू होने के जमाने तक जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, भाषा ने बहुत तरक्की कर ली थी बहुत से गीत बन गए थे और भाट व गवैये उन्हें गाते थे उस जमाने में न लिखने का बहुत रिवाज था और न बहुत किताबें थी इसलिए लोगों को अब से कहीं ज्यादा बातें याद रखनी पड़ती थी तुग तो और छंदों को याद रखना ज्यादा सहज है यही सबब है कि उन मुल्कों में जहां पुराने जमाने में सभ्यता फैली हुई थी तुग बंदियों और लड़ाई के गीतों का बहुत रिवाज था भाटो और गवैयों को मरे हुए वीरों की बहादुरी के गीत बहुत अच्छे लगते थे उस जमाने में आदमी के जिंदगी का खास काम लड़ना था इसलिए उनके गीत भी लड़ाइयों के ही हैं। हिंदुस्तान ही नहीं दूसरे मुल्कों में भी यही रिवाज था लिखने की शुरुआत भी बहुत मज़ेदार है मैं चीनी लिखावट का बयान तुम्हारे सामने कर चुका हूँ सभी में लिखना तस्वीरों से शुरू हुआ होगा जो आदमी मोर के बारे में कुछ कहना चाहता होगा उसे मोर की तस्वीर का खाखा बनाना पड़ता होगा हाँ इस तरह कोई बहुत ज्यादा नहीं लिख सकता होगा धीरे धीरे तस्वीरें सिर्फ निशानियां रह गई होगी इसके बहुत दिनों बाद वर्णमाला निकली होगी और उसका रिवाज शुरू हुआ होगा इससे लिखना बहुत सहज हो गया होगा और जल्दी जल्दी तरक्की होने लगी अदर और गिनती का निकलना भी बड़े मार्के की बात रही होगी गिनती के बगैर कोई रोजगार करने का ख्याल भी नहीं किया जा सकता जिस आदमी ने गिनती निकाली वह बड़ा ही दिमाग वाला या बहुत होशियार आदमी रहा होगा यूरोप में पहले अंक बहुत बेढंगे थे रोमन अंकों को तुम जानते ही हो ये बहुत बेढंगे हैं, और इन्हें काम में लाना भी बहुत मुश्किल है आजकल हम हर एक भाषा में जिन अंकों को काम में लाते हैं, वे शुरू की तुलना में बहुत अच्छे हैं। मैं एक दो तीन चार आदि गिनतियों की बात कर रहा हूँ इन्हें अरबी अंक कहते हैं क्योंकि यूरोप वालों ने इन्हें अरब जाति से सीखा लेकिन अरब वालों ने इन्हें हिंदुस्तानियों से सीखा था इसलिए इन्हें हिंदुस्तानी अंक कहना ज्यादा मुनासिब होगा लेकिन, लेकिन मैं तो सरपट दौड़ा, दौड़ा जा रहा हूँ अभी हम अरब जाति तक नहीं पहुँचे हैं। आगे, आगे के पत्र में पत्र हम, हम इसी, इसी की जानकारी लेंगे